देवी भागवत सातमा स्कंद देवी के द्वारा देव तीर्थों व्रतों उत्सवों तथा पूजन के प्रकारों का वर्णन पर्वत राज ये सभी स्थान देवी को परम परमप्रिय हैं पहले इन संपूर्ण क्षेत्रों का महात्मा सुने तत्पश्चात शास्त्रोक्त विधि से देवी की पूजा में लग जाए अथवा नगराज ये संपूर्ण क्षेत्र काशी में ही विराजमान है अथा देवी में श्रद्धा रखने वाला पुरुष निरंतर काशी में रहने का प्रयत्न करे वहीं रहकर उक्त स्थानों का दर्शन करते हुए देवी के मंत्र का जप एवं उनके चरण कमलों का ध्यान करें इस पुण्य में कर्म के प्रभाव से पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है हिमालय जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवती के इन नामों का उच्चारण करता है उसके संपूर्ण पाप उसी क्षण तुरंत भस्म हो जाते हैं द्विजमात्र का कर्तव्य है कि श्राद्ध के अवसर पर सर्वप्रथम इन नामों का पाठ करें ऐसा करने से उनके समस्त पितर मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं उत्तम व्रत का पालन करने वाले हिमालय अब तुम्हारे सामने व्रतों की चर्चा करती हूँ ये सभी व्रत स्त्री और पुरुष प्राय सबको यत्न पूर्वक करने चाहिए जो तृतीय व्रत है उसके तीन नाम है अनंत तृतीय व्रत रथ कल्याणी व्रत एवं आरदानंद करी व्रत शुक्रवार और चतुर्दशी को देवी का व्रत किया जाता है भोमवार को भी देवी व्रत मानते हैं। प्रदोष देवी का वह व्रत है जिस समय निश्चित शंकर अपनी प्रेसी प्रिया को आसन पर बैठाकर उसके सामने देवताओं से नृत्य करते हैं उस दिन उपवास करके सायंकाल के प्रदोष में देवी की पूजा करनी चाहिए देवी को विशेष रूप से संतुष्ट करने वाला यह व्रत प्रतिपक्ष में मनाया जाता है हिमालय सोमवार व्रत भी मेरे लिए बहुत प्रिय है इस व्रत में दिन भर उपवास करके देवी का पूजन करने के पश्चात रात्रि में भोजन करना चाहिए चैत्र और आश्रीन दोनों नवरात्र मुझे परम प्रिय है राजन इसी प्रकार अन्य भी अनेक नित्य और नैमित्तिक व्रत हैं जो राग द्वेश से रहित होकर मेरी प्रसन्नता के लिए इन व्रतों का अनुष्ठान करता है उसे मेरा सायिज्य पद प्राप्त हो जाता है उस पुरुष को मैं अपना भक्त एवं प्रिय मानती हूँ राजन व्रतों के अवसर पर झूला सजाकर मेरे उत्सव भी मनाने चाहिए शैन उत्सव जागरणोत्सव रथोत्सव तथा दमनोत्सव आदि अनेक उत्सव हैं इन्हें मनाना आवश्यक है श्रावण महीने में एक पवित्र उत्सव होता है उससे मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ मेरा भक्त इस व्रत का सदा पालन करे ऐसे अन्य भी बहुत महोत्सव है जिसे मनाना चाहिए उत्सव के अवसर पर मेरे भक्तों को प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक भोजन करावे सुबासिनी स्त्रियों को भोजन कराया जाए कुमारी कन्याओं और ब्रह्मचारियों को मेरा ही स्वरूप समझकर उन्हें भोजन करावे खुले हाथ से धन व्यय करते हुए ब्राह्मण की कुमारी कन्याओं तथा ब्रह्मचारियों की पुष्प आदि से पूजा करे जो इस प्रकार सावधान होकर प्रीतिपूर्वक प्रतिवर्ष पूजन करता है वह धन्य प्रतिकृत्य तथा निसंदेह मेरा प्रेम पात्र है संक्षेप से मैंने यह सारी बातें बतला दी यह प्रसंग मेरे लिए बहुत ही प्रियकर है जो मेरा अनुशासन न मानता हो तथा मेरे प्रति जिसके श्रद्धा न हो तो उसके सामने यह प्रसंग कभी नहीं कहना चाहिए